बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ऊषो के अमृत प्रवचन तेजमो सनन्तनो प्रवचन नंबर 73 भाग एक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 इनके द्वारा आदमी अपने को भुलाने की कोशिश करता है और दूसरा सन्यास सन्यास का अर्थ है अकेलेपन को किसी के संग साथ में भुलाना नहीं है बल्कि अकेलेपन को जानना है क्या है अकेलेपन में उतरना है सीढ़ियां लगानी पहचानना है अपने को कि मैं कौन हूं जो अकेला है और पहचानना है कि यह क्या है जो अकेलापन है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 मगर ये हमारे जीवन का गणित है ऐसी हम सोचते तुम अकेले हो तो सोचते हो विवाह कर लो फिर भी दुख तो सोचते हो एक बेटा पैदा हो जाए फिर भी दुख तो सोचते हो एक बहु बेटे को मिल जाए फिर भी दुख सोचते हो अब बेटे को बेटा पैदा हो जाए ऐसे चलता दुख घटता नहीं बढ़ता क्योंकि ये जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं सब अकेले में दुखी है संन्यास का अर्थ होता है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 युवक था अभी बहुत कच्ची उम्र का था जीवन अभी जाना नहीं था लेकिन घर से उब गया था मां बाप से उब गया था इकलौता बेटा था मां बाप की मौजूदगी धीरे धीरे उबाने वाली हो गई थी और मां बाप का बड़ा मोह था युवक पर ऐसा मोह था कि उसे छोड़ते नहीं थे एक ही कमरे में सोते थे तीनों एक ही साथ खाना खाते थे एक ही साथ कहीं जाते तो जाते थे थक गया होगा गबड़ा गया होगा संन्यास में उसे कुछ रस नहीं था लेकिन ये मां बाप से किसी तरह पिंड छूट जाए और कोई उपाय नहीं दिखता था तो वो बुद्ध के संघ में दीक्षित होने की उसने आकांक्षा प्रकट की मां बाप तो रोने लगे चिल्लाने चीखने लगे ये तो बात ही उन्होंने कहा मत उठाना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 कि वो भिक्षु होने की कभी कभी बात करता था कि सं्यस्त हो जाऊंगा तो वो बुद्ध की तलाश में गया मिल गया बेटा वहां बाप ने तो बहुत रोना धोना किया छाती पीटी कपड़े फाड़ डाले लोटा जमीन पर लेकिन बेटा जितना बाप रोया चिल्लाया उतना ही मजबूती से जिद्द बांध लिया कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं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 वो बहुत रोई पीटी चिल्लाई लोटी बड़ा शोरगुल मचाया बड़ी भीड़ जमा कर ली बाप तो जाने को राजी था लेकिन वो बेटा कहे कि मैं जा नहीं सकता आखिर कोई उपाय ना था तो मां भी दीक्षित हो गई वो तीनों सन्यासी हो गए अभी सन्यास बड़ा अजीब हुआ बेटे को सन्यास में कोई रस ना था घर में विरस था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 न ध्यान न धर्म न साधना न कोई सिद्धि इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं था बुद्ध के वचन भी सुनने ना जाते बुद्ध को सुनने हजारों मीलों से लोग आते वो वहीं बुद्ध के पास थे और बुद्ध के वचन सुनने ना जाते उन्हें लेना देना क्या था भिक्षु और भिक्षु उनसे परेशान होने लगे ये कुछ अजीब सा ही जमघट हो गया इन तीन का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 बूढ़े बाप ने कहा कि आप तो जानते हैं जवानी कैसी होती ये कहीं बिगड़ ना जाए इसलिए हम पीछे लगे और यह बिगड़ने के लिए आतुर है तो यह भागता है न इसे संन्यास कुछ लेना देना है ना हमें कुछ लेना देना है हम तीनों एक साथ ही रहें इसलिए हमने संन्यास ले लिया है हम अलग अलग नहीं रह सकते तब भगवान ने कहा प्रिय का अदर्शन और अप्री का दर्शन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 कंकड़ पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवहरा बीन लेगा लेकिन हीरे जवहरात भी वस्तुतः तो कंकड़ पत्थर है हीरे तो हमने उन्हें बना दिया अगर आदमी ना हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए मगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है हीरा भी पत्थर है पत्थर भी पत्थर है उनमें कोई फर्क ना रहेगा हीरो को पता ही नहीं कि वो हीरे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 दो चार दिन पालने की तरंग रहती है अकड़ रहती है कि मिल गया दो चार दिन के बाद तुम भूल जाते हो जो महलों में रहते हैं कोई चौबीस घंटे महल को याद रखते महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते हैं और बड़े महलों के सपने उठने लगते हैं सब महल छोटे हो जाते हैं। जो है वही व्यर्थ हो जाता है तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ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 दिन भर की आपाधापी रात आके गिर जाते बिस्तर पर थके मांधे सुबह उठ के फिर चल पड़ते हो ऐसे भूले रहते हो ऐसे याद नहीं आता कि क्या गमा रहे हो ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो ये सारी दौड़ धूप एक तरह की शराब है जो तुम्हें अपने से वंचित रखती बुद्ध ने कहा इस बात को ख्याल में लो श्रेय को पकड़ो प्रेय को छोड़ो और अगर तुमसे अभी यह ना हो सके तो कम से कम जिन्होंने प्रे को छोड़ दिया और श्रेय की यात्रा पर निकले उनसे इस प्रहा तो करो यहां इतने भिक्षु हैं बुद्ध ने कहा होगा जो श्रेय की यात्रा पर निकले इनकी शांति तो देखो मुझे तो देखो बुद्ध ने कहा होगा सु सुसुखम वत जरा मेरे सुख को देखो मेरी तरफ आंखें उठाओ यह मेरे आनंद